सौत्रोब्रिया चर्वा ब्रह्मषद महमरा कम ब्रह्म निराकर ओम शांति सावेदी छाण के परिषद प्रथम अध्याय सप्तम खंड पंचम मंत्र के भाष्य की गावि को भी चल रहा था जिसमें अधिदय उपासना का कथन कर अध्यात्म उपासना बताई जा रही वो परमात्मा की जैसे आदित्य के भीतर में तो पुरुष दिखाई पड़ता है निवृत्त चक्ष वो सारा सु, है और वृग वेद और सामवेद दोनों उसके दो पक्ष हैं ऐसा है वो ऐसा था और उसका नाम उत नाम वाला है वो ऐसा और वो शासन क्या करता है तो आधिक लोग से ऊपर के अधिक लोग हैं और द्वित देवता के मुख्य वस्तु में सबका शासन करते देवताओं को भी सबका शासन करता है ऐसा पुरुष है परमात्मा वही परमात्मा का अध्यात्म उपासना यहां पर चक्षु के भीतर में पुरुष जो दिखाई पड़ता है वो उसी रूप से उपासना होती है मंत्र अथा ये सो अंतरक्षण पुरुष अंतर्वाणी मध्य आ के बीच में जो पुरुष दिखाई पड़ता है सायव रिक वही रिक है साय रुख वही पुरुष रिक है वही शाम है तद उत्तम वही स्त्रोत्र भी वही है तद यजु यजु भी वही है तद ब्रह्मा ब्रह्म भी वही है ब्रह्म माने यहाँ पर वेद तीनों वेद तस्त तदैव रूप कहा उस इसका वही रूप है कौन रूप जो आदित्य मंडल पुरुष का जो रूप है अध्यवेश किया जैसा उसका रूप वैसे इसका रूप यद अमुष रूप है उसका जो रूप है वही रूप इसका भी है हिरा हिर ने पास हिरने कैसा आप सरदेव था निर्णमाय रूपाए यू अमुष गेस्ट हो तब तो गेस्ट उसके जो गेस्ट थे पक्ष थे दो पर्व थे एक और शाम वही इसके भी हैं और अरनाम तरनाम उसका जो नाम उतनाम था वही इसका भी उतनाम क्यों सारे पापों से उठा हुआ इसलिए उतरते थे उसको ये भी ऐसा ही है ये भी उतनाम वाला है ऐसा कहा गया था इसी के बाद टीका आदि चल रहे थे टीका भी चल रही थी से यौ अमुष्य ज्येष्ठ पर्वणी तव तो एव अश्या चाक्षुष ज्येष्ठों का था यही से पाठ चलना है जो उसका जो ज्येष्ठ है ऋग्वेद सामवेद दोनों ज्यष्ठों का था पक्ष कहा था ज्येष्ठों पक्ष तव एव अशापी इसका चाक्षुष पुरुष का भी वही है ज्येष्ठों कहा ठीक से देखें नामाद केशोपी यद अर्थम उपत बदे ये दोनों एक है ये करना चाहते हैं अधिदेश किया वो जैसा वैसा ही है ये यही है यहाँ पर एक तो उसका रूप जैसा है वैसा ही है शरीर का आकार एक जैसा है ज्योतिर्मा है वो भी तो ये भी ज्योतिर्मा है इसलिए एक होता है अधिदय कहाता है इसका भी वैसा है दूसरा पक्षमी दोनों का एक ही है दोनों वो भी ऋग्वेद और सामवेद वाला पक्ष वाला ये भी वही है तो कहते दे, हैं नामादेश हो भी ये एक बल नाम का वो जे नाम वाला है वही नाम वाला ये भी कहा नाम तन नाम वो उतनाम वाला था यदि उतना इसलिए एक ही होता है माने आदित्य मंडलस्थ पुरुष और चक्षुष्ट पुरुष दोनों एक होता है नामादिशी ये तब अर्थ कुपोत बल यदि कहा इसी अर्थ को सिद्ध करता है क्या सिद्ध किया युष्य नाम उत उद उदगी तदेव अवश्य उसका नाम उत था उदगीत नाम था वैसे इसका भी वही नाम है उत है उदगीत नाम है इसका ठीक है आदित्य चाक्षुष उपास्योर भेदा उपासना भी भिन्न शंका पूर्वादि शंका करता है महाराज आदित्य पुरुष आदित्य मंडल में उपासना है उसकी यहाँ भेद है उपास्य वो है और चक्षुष पुरुष की उपासना यहाँ के भीतर वही है है? इसलिए कहा आदित्य चाक्षुषय उपास्य जो उपास्य पुरुष है वो चाक्षुष पुरुष और आदित्य पुरुष दोनों दोनों भेद हैं ये दोनों भिन्न हैं, आदित्य पुरुष भिन्न है चाक्षुष पुरुष भिन्न है इसलिए दोनों भिन्न हैं, उपासना भी भिन्न है जब व्यक्ति भिन्न है तो उपासना भी भिन्न होती है व्यक्ति कैसे भिन्न है स्थान भेद स्थान भिन्न में है वो आदित्य मंडल में है और चक्षु में है स्थान भेद इत्यादि ये पूर्वादि की संख्या है भाष्य में स्थान भेदात रूप गुण नाम इसी पित्रो विषय भेदा भेद भेद भेद भेदा सा आदित्य चाक्षता है थान भेद एक तो थान भिन्न है आदित्य मंडल में आदित्य पुरुष और चक्षु में है चक्षु पुरुष थान भेद दूसरा रूप माने स्वरूप की भेद ये ही में अधिदेश नहीं होता उसका अधिदेश इसमें किया गया रूप माने इसका भेद और सुवर्ण में कहा यह भी सुवर्ण कहा उसी के जैसा वो वैसा ही कहा इसका मतलब उससे भिन्न है नहीं तो अध्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं होती थी <coughs> जैसा उसका स्वरूप वैसा स्वरूप वाला इसका मतलब वैसे ही स्वरूप वाला अलग है रूप भेद, रूप पाने स्वरूप भेद और गुण भेद, गुण क्या है इनका पक्ष जो उसका पक्ष है वही इसका पक्ष बताया बताया <coughs> जैसा उसका वैसा इसका तो अलग होगा और नाम का भी अध्यक्ष किया जैसा वो उतनाम वाला वैसे ही उतनाम वाला मैंने एक ही व्यक्ति में जैसा नहीं लगता जैसा उसका नाम है उतना वैसे नाम वाला ऐसा भी कहा इसलिए भी भिन्न होगा से बताया गया से में व्यक्ति भिन्न होता है वही नहीं होता भेद होता है और दूसरी बात स्त्रित्व विषय भेदा उसका विषय है शासन का विषय कहा आदित्य रूप से ऊपर के लोग हैं और इसका है आदित्य रूप से नीचे का लोग के शासन करता है तो इसका शासन बना भी भिन्न भिन्न जगहों में है इसलिए चा, आदित्य चाक्षुषेद आदित्य पुरुष चाक्षुष पुरुष भेद है ये पूर्वाजी शंका की तो सिद्धांत नौ कहेंगे टीका थान कैसे भेद होता है एक एक करके बोलते हैं थान भेद आदित्य मंडलम चक्षुष स्थान है वित्तीय उसका स्थान आदित्य मंडल है और इसका स्थान चक्षु है इसलिए थान दोनों थान भिन्न हो जाते हैं वित्तीय के भिन्न होते हैं थान दोनों रूपम रूप भी भिन्न है क्यों हिरण वायु हिरण्य मस्त्र इत्यादि तो आदित्य तो रूप कहा था उसका यहां अतिदेश किया है यद रूपम तदरूपम जैसा उसका रूप वैसे इसका रूप तो अधिदेश करना माने सादृश्य लाया गया तो जैसा वो व्यक्ति होता वैसा व्यक्ति कहने से दोनों व्यक्ति एक नहीं होते एक ही में सादृश्य नहीं आता भिन्न में सादृश्य आता है उपाधि जा जैसा उसका रूप है वैसा इसका रूप तो जैसा वो व्यक्ति होता वैसा ये व्यक्ति कहने से व्यक्ति भिन्न होता है रूप वेदा रूपम हिरणमय हिरण मसुर इत्यादि कहा था और ऋगादि ज्यष्टत्वादि गुण गुण विभेद है ऋग्वेद सामवेद आदि पक्ष है करके कहा था जैसा उसका पक्ष है वैसा इसका पक्ष है इसका मतलब कोई पक्ष है हो उसी प्रकार का पक्ष इसमें है तो भिन्न है व्यक्ति गुणवेद होने से और कोती नाम जैसा उसका नाम वैसे इसका नाम बोला हुआ है तो वही नाम वाला है तो इसलिए भिन्न है कोई हो नहीं सकता तेसा अधिदेश रूप का और गेस्ट्रा का, का वो नाम आदि का वो अधिदेश किया गया जैसा उसका है वैसा इसका करके अधिदेश किया तो दो व्यक्ति होंगे एक ही में अधिदेश नहीं होता सादृश्य दूसरे का दूसरे में आता है उसी का सादृश्य उसे में होता नहीं है यह अधिदेश किया है सादृश्य दिखाया इसमें अतिदेश तस्तः तस्त इसका तदेव रूप गोहिप इसका ऐसे करके कहा हुआ है इसलिए अतस्य अतचे ये दोनों भिन्न हैं। है एक उपासु एकषयो दोनों पुरुष भिन्न हो गए भिन्न होने से उपासना भी भिन्न उपासना भी भिन्न तो इत्यादि ये चमुष्मात पर अच्छा शासन क्षेत्र भी अलग बताएगा ये चमुष्माद लोका तेसाम चेष्टे कहा जो आदित्य लोक से ऊपर के लोग हैं उनके शासन करता है देव कामान चाहिए अधिदेव एक ऐसा देवताओं के भोगों का भी ऊपर के भोगों का शासन करता है अच्छा। और यहां पर बोलेंगे ये एतस्माद अरबांचलों का बोलेंगे ये आदित्य लोग से नीचे के लोग हैं उसके शासन करता है लोक भी शास्य शासन के योग की देश भी भिन्न है दोनों के एक ही होता तो दोनों के लिए एक ही शासन दिखाना था या भिन्न भिन्न क्षेत्र बताया शासन का क्षेत्र तेसाम चेष्ट देव का आनाम मनुष्य आनाम अध्यात्म अध्यात्म ऐसे बताया अयम इसी तृप्त विषय भेद विदेश है इसी तृत्व शासन के विषय में भिन्न दिखाया क्षेत्र भिन्न दिखाया तो भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले भिन्न दो व्यक्ति होंगे इसलिए दोनों पुरुष एक नहीं है एक उपासना ने अलग अलग है पूर्वादि का है इसलिए कहा न उपास्य भेदात उपासना भेदो अस्थित दूसरे सिद्धांत कहते हैं उपास्य भिन्न होने पर भी उपासना भिन्न नहीं है उपास्य भिन्न देख रहे हैं आदित्य मंडल पुरुष चक्षुष पुरुष भिन्न भिन्न देख रहे हैं फिर भी उपासना भिन्न नहीं है उपासना एक ही है सिद्धांत एक होना चाहते उपास्य भिन्न होने पर भी उपासना एक ही है ये कहना चाहते सिद्धांत यही बोलते हैं न उपास्य भेदात उपासना भेद अस्थि उपास्य भेद होने से उपासना भिन्न नहीं होती है निदूषण करते सिद्धांत न कहा ना कहा अमुना इति एकस्य उभयात्म प्राप्ति अनुपत्ते हैं है। <coughs> माने एक ही व्यक्ति का दो होना संभव नहीं अमुना कहा माने उपासक को एक ही फल मिलना है उस रूप से ऊपर का लू का शासन करने वाला हो जाएगा ये उपासक आदित्य मंडल पुरुष के उपासना करने वाला उपासक क्या होगा आदित्य मनने से ऊपर के लोग के शासन करने वाला हो जाएगा और चक्षुर्थ पुरुष की उपासना करने वाला वही व्यक्ति दोनों उपासना एक है नीचे के लोग का भी शासन करने वाला तो ये उपासन उपासक में दोनों का फल मिल रहा है तो उपासक एक है कि दो है अकेला ही है ये कहना हैं ये <k interf miksi fills> कहते हैं अमुना अनेर उस आदित्य रूप से ऊपर के लोग का शासन करेगा आदित्य बन करके और चक्षुठ पुरुष होकर के ये उपासक नीचे के लोग का शासन करेगा अमुना अन ऐसा सप्तम मंत्र में गएंगे अमुना बताएंगे उस आदित्य रूप होकर के तादात में होकर के ऊपर के लोग के शासन करने वाला हो वो उपासक और अनैव माने चक्षुठ पुरुष अष्टमंत्र में बताएंगे इसको।, इसको इसके द्वारा तो दोनों का एक ही बताना है यहाँ अष्टमंत्र में अनेरव पद आएगा इसके द्वारा मान चक्ष पुरुष से अभिन्न होकर के नीचे के लोग के शासन करेगा कौन उपासक ऐसा करने से उपासक तो एक ही है इसलिए एक से उभत्म प्राप्ति अनुपत्ति क्योंकि एक व्यक्ति का दो होना संभव नहीं है उपासक तो एक ही है तो मैं आदित्य रूप बनकर के ऊपर के लोग का शासन करेगा और चक्षुट पुरुष होकर के नीचे के लोग का शासन करेगा उपासक का फल बता बताते समय ऐसा बताते हैं इसके मतलब उपासना एक ही है तो दोनों पुरुष भी एक ही है ऐसी तो होता है एक कहा है उषा उपासक स्थावत जो उपासक है ये दोनों पुरुषों का उपासना करने वाला उपासक होगा उपासक स्थावत अमुना आदित्यात्मना पराचो लोकाम उस आदित्य रूप से आदित्य भाव आदित्य रूप से उपासना करेगा आदित्य बनेगा आदित्य रूप से आदित्यात्मना आदित्य स्वरूप से पराचो लोकान जो ऊपर के लोग है उनका लोकाम देव कामाशा आपनौती और देवताओं की भोग्य विषय में प्राप्त करता है कौन उपासक आदित्य के माध्यम से और सने वही उपासक सहय वही उपासक ही अनिर्ण इस चाक्षुष्ठ पुरुष के माध्यम से चाक्षुष रूपेण चाक्षुष रूप से अर्वाचीन लोकान मनुष्य कामाश्चर आपनौती नीचे के लोग आदित्य तो से नीचे के लोग और मनुष्य को जो काम है विषय है उसको प्राप्त करते थी शुरू है क्या ऐसा आगे सुनाई पड़ेगा सप्तम मंत्र था अष्टमंत्र तो उपासक तो एक ही है, एक व्यक्ति का दो होना संभव नहीं है उपासक एक ही बनकर के ऊपर भी काम कर रहा ऊपर डीजे भी काम करेगा वो प्राप्त करेगा न तो, तो एक से वस्तु तो भिन्न है वह रूप प्राप्ति उपस्थित करते हैं एक व्यक्ति को वास्तव में भिन्न होकर के दो रूप की प्राप्ति नहीं वो बात वास्तव में ता काल्पनिक तो हो सकती है एक व्यक्ति वास्तव में दो रूप हो नहीं सकता ये सिद्धांत का तस्मात भेद कल्पना निका इसलिए दोनों पुरूष भिन्न है ऐसा कल्पना करना ठीक नहीं है आदित्य मंडल अस्पुरुष और ये तो उपासना के लिए स्थान भिन्न बताया गया ये तो व्यक्ति एक ही है उपासना करने के लिए अधिदैव के लिए आदित्य मंडल में और अध्यात्म में चक्षु में उपासना करने के लिए बताया गया कि स्थान भिन्न होने से व्यक्ति भी नहीं होगा यही सिद्धांतिकी कहें आगे शंका है पूर्वाधि की उभयात्मक्यापी विद्या महात्म्या व्यक्त्य भाव उपवाद उपन्नमति संकते गुरुद्वारी शंका करता महाराज दोनों रूप उपासना के महिमा से दोनों रूप प्राप्त करता है वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष बन करके ऊपर के को गुड़ी गुड़ी प्राप्त करता है चक्षुष्ठ पुरुष होकर के नीचे के लोगों को भूख प्राप्त करता है उपासना... दोनों रूप हो जाता है उपासना की महिमा से एक उभयात्मकत्व एकस्या भी दो रूप हो जाता है कैसे विद्या महात्म्य उपासना के महामहिमा से उपासना के महिमा से दूर हो जाता है व्यक्तिभेद व्यद्य भेद व्यक्त भाव आते क्योंकि उपासना के महिमा से व्यक्त्य जो वस्तु है प्राप्त वस्तु तद्रूप सुना है आदित्य मंडलस्थ पुरुष होकर उपर क्या करेगा व्यक्ति बन जाता है वो व्यद्य भाव की सिद्धि होने से उपवनम उपयात्मक उपवर्णम कस्यापी उभयात्मकत्व एक का भी दो स्वरूप होना संभव है क्यों विद्या के महात्म है विद्या के महिमा से उपासना के महिमा से वो वैद्य बन जाता है ऐसा सुना है इसलिए दोनों हो जाएगा इस संकते कहा जुदा भावे न उपत्त दो बन करके करेगा वो उपासक दो बन जाएगा इसलिए ऊपर का लोग को शासन करेगा नीचे के शासन करेगा ऐसा कहते ऐसा नहीं हो सकता ये बोलते सिद्धांत है जुदा भावे दो प्रकार होकर के करेगा पूर्वादि कहे जैसे पुरवादी और बोलता है बक्ष की ही स एकदा भवती त्रिदा भवती इत्यादि जो उपासना करने वाला व्यक्ति जो ब्रह्मणों हुआ व्यक्ति होगा वह एक प्रकार होता है तीन प्रकार होता है सात प्रकार होता है ऐसे ऐसा आया अनेक रूप बनाता है ऐसा आया अनेक रूप हो जाता जा है जा ऐसा जा। आता आया पूर्वादी ने कहा सिद्धांत कहते हैं पूर्वादि आगे बोलता है एक से विद्यावसात अनेक रूपत्य बाक्यशेष हम प्रमाणित पूर्वादि प्रमाण भी देता है बाक्यशेष आगे सप्तम अध्याय में आएगा एक व्यक्ति का विद्यावसात उपासना के महिमा से अनेक होना सुनाई पड़ेगा सप्तम अध्याय में एकधा भवती त्रिधा भवती आदि बाक्य आएगा उपासना के महिमा तो है उपासना करके प्रम्लोक गया हुआ व्यक्ति एक प्रकार तीन प्रकार सात प्रकार अनेक प्रकार होता है ऐसा अनेक रूप बन जाता है ऐसा आया है तो एक व्यक्ति भी अनेक हो सकता है एक पूर्वाधिक आ रहा है एक, एक से विद्यावशात अनेक रूपत्वे वाक्य से सम प्रमाण है कहा एक व्यक्ति का भी उपासना के बल से अनेक रूप होने में आगे वाक्य से सप्तम अध्याय के वाक्य है वो दिखाते हैं प्रमाण देता है पूर्वाधिक बक्षति ही करके बक्ष्य ही स एक रावती त्रिदावती इत्यादि वाक्य आएगा सप्तम अध्याय पूर्वाधि ने तो सिद्धांत कहेंगे और न कहेंगे टीका है एक से अनेक शरीर परिग्रह थी न स्वरूप भेद उपत्ति परिग्रह सिद्धांत तो बोलते देखो एक व्यक्ति अनेक शरीर तो ले सकता है किंतु वो जो शरीर लेने वाला व्यक्ति अनेक नहीं होगा एक ही व्यक्ति अनेक शरीर तो बना सकता है माना तो एक ही चेतन आत्मा चेतन में भेद वाला संभव नहीं चेतन निर्भर रहे उस चेतन का अनेक शरीर तो हो सकता है बिग्रह की महिमा से किंतु चेतन अनेक नहीं हो सकता है, ये उत्तर देगा एक उत्तर है एक तो अनेक शरीर पर रहेगी एक व्यक्ति अनेक शरीर धारण करने पर भी चिंतित न स्वरूप भेद उपत्ति वो जो एक व्यक्ति के स्वरूप में भेद नहीं हो सकता शरीर भिन्न होने पर भी वो चेतन तो एक ही रहेगा एक न कहा न चेतना से एकस्त निर्भय चेतन एक है निर्भय भाई कहां से भेद होगा उसका तो सामय तो भी नहीं है एक है चेतन उसका भेद होना संभव नहीं द्विधा द्विधाभाव अनुपत्ते है। दो प्रकार होना संभव नहीं आदित्य मंडलस्थ अलग होना चक्षुष अलग होना संभव नहीं चेतन एक ही है ये सिद्धांत ने कहा तस्मात अध्यात्म अधिदैवतर एक इसलिए अध्यात्म अधिदैवत पुरुष दोनों एक ही है आदित्य मंडलस्थ पुरुष चाक्षुष पुरुष दोनों एक ही है यह सिद्धांत ने कहा एक साधक सद्भाव तत्शब्दार्थ तस्मात् एकत्व का साधक जो तो सद्भाव का साधक है तत्श का तत्शब्द तस, तस्मात अध्यात्म एकत्व क्यों चेतन में भिन्न होना संभव नहीं शरीर भले भिन्न हो किंतु चेतन भिन्न नहीं होता ये एकत्व का साधक होने से तस्मात से कहा अध्यात्म एकत्व देवता परोक्तम भेदकम अनुवादती दूसरे ने भेद बताया हुआ था आदित्य मंडल अस्तपुरुष और चाक्षुष पुरुष में भेद कहा था उसको अनुवाद करते हैं यह कहा अनुवाद करके बोलते हैं भेद के लिए उसने क्या कहा था रूप का आदेश किया स्वरूप का आदेश। जो उसका स्वरूप है वही इसका स्वरूप बताया तो जैसा उसका स्वरूप वैसा ऐसा सुन तो सादृश्य आने पर वही व्यक्ति नहीं होता भिन्न होता है भिन्न का सादृश्य भिन्न में लाया जाता है जैसे गो सदृश्य गवाया बोलते हैं तो गाय और गवाई एक नहीं होता भिन्न व्यक्ति होता है उसका सादृश्य इसमें लाया जाता है यहां भी उसका जो जैसा रूप है वैसे रूप इसका है बताया एक तो बताया ना तो सादृश्य लाया तो सादृश्य लाने पर व्यक्ति भिन्न होगा ये पूर्व ने एक तर्क दिया था और उसके जो पक्ष है वैसे ही इसका पक्ष है उसका पक्ष का भी सादृश्य लाया और उसका जैसा नाम वैसे ही इसका नाम नाम का भी सादृश्य लाया तो सादृश्य जिसमें लाया जाता है वो व्यक्ति भिन्न होता है जिससे लाया गया तो वो भिन्न होता है यही इसका तर्क था पूर्वादि का ही बोला यद तू करके वास्तविक जो पूर्वादि ने जो कहा था रूपाधि अतिदेश हो रूप मान स्वरूप का अधिदेश और गुण का अधिदेश नाम का अधिदेश जो कहा था यही भेद का कारण है तो सादृश से नहीं लाते जैसा उसका रूप वैसा इसका रूप ऐसा जो सादृश्य लाया जैसा उसका नाम वैसा इसका नाम जैसा उसका पर्व है पक्ष गेस्ट आए वैसे ऐसा गेस्ट इत्यादि रूपाधि का जो अधिदेश दिया यही है भेद का कारण एक ही व्यक्ति में अधिदेश होता सादृश्य नहीं लाया जाता भिन्न का सादृश्य भिन्न में जाता ये पूर्वादी की शंका थी यद तो रूपाधि अधिदेश हो भेद कारण अबो चह ने जो कहा रूपादि का अधिदेश जो किया है रूप मानी स्वरूप सुवर्णमय वो है तो ये भी सुवर्णमय ऐसा कहा था न तदेदेद तद भेद अवगम आया होकर वो भेद के क्या सिद्धि के लिए नहीं है वो रूपादि का देश भेद सिद्धि के लिए है पूर्वाधिक का दक्ष्यम तरी वेद सिद्धि के लिए तो फिर किस सिद्ध के सिद्धि के आदेश किया जैसा उसका रूप ऐसा इसे तो कहते हैं था वेदा भेदा शंका माहौल थान भिन्न है एक आदित्य मंडल में है और एक चक्षु में है इसलिए भिन्न की शंका थी किसी की वो भिन्न सं, भिन्न शंका तो के निवारण का कार्य बाबा जो रूप उसका वही रूप इसका आय सका जैसा रूप नहीं कहा जो रूप उसका है वही रूप इसका आय सका जैसा शब्द नहीं डाला हुआ है ऐसा बोला हुआ है जैसा कहां से आया सादृश आई जो रूप उसका है वही रूप इसका है जो नाम उसका है वही नाम जैसा नाम उसका नहीं सादृश वाली बात नहीं है जो नाम उसका है वही नाम इसका ऐसा कहा गया है जो और जैसा में अंतर होता है पूरे जैसा वाला लिया था जैसा ने जो कहा जो उसका रूप है सुभरम आकृति वैसे ही है यद रूपम तद रूपम कहा हुआ है यादृशम रूपम नहीं बोला भाषा की पंक्ति बोलना यादृशम रूपम नहीं बोला क्या बोला या जो रूप ऐसी पंक्ति है यही सिद्धांत कहा देला, देला, देला जैसा जैसा करके अध्यक्ष बोल रहा था गुरुआदी न तब भेदावत माएगा वो भेद के लिए सिद्धि के लिए नहीं तो कहा थान भेदार भेदा संक्रम थान भेद होने के कारण से एक आदित्य मंडल में है और एक चक्षु में है भिन्न आशंका थी उसको हटाने के लिए कहा यद रूपम तद रूपम इत्यादि कहा था जो उसका रूप वही रूप इसका ऐसा कहाणम अस्मा उपरी शब्दों दृष्टव्य <laughs> पूर्वाजिन युक्ति में रूपादेशा भेद इति ऐसा जो पूर्वाजुन कहा शब्द जोड़ के खर्चा लगाना यह दूस है न कहा न तद भेदाव इत्यादि कहा तद यदि अतिदृश्य रूपादि रूपाधि उत्तम तद शब्द का अर्थ क्या लेना रूपादि जो अधिदेश वाले रूप है गुण है नाम है भेद का कारण नहीं है वो तो थान भेद न होने से भेद की शंका आ गई थी उसको दूरी करने के लिए जो रूप उसका वही रूप इसका तो एक ही व्यक्ति होगा इसके लिए आगे मंत्र है चर्वांचो लोक चेस्ते मनुष्य काम चेती तल्यमें वीणायां गाया गाया धन स सैष ये चर्ंचो लोक मनुष्य काम चेती तद ये किस्मत्म समय स वही जिसकी चर्चा चल रही है चाक्षुष पुरुष की चर्चा चल रही है वही ये चाक्षुष पुरुष ये चा ये तस्मात अर्बांचल लोका, जो आदित्य मंडल से नीचे के जितने लोग हैं पृथ्वी प्यी लोग जितने भी हैं तेषाम चेक उनके शासन करता है कौन ये चाक्षुष पुरुष और मनुष्य से कहा मनुष्य के भोगों का भी शासन करता मनुष्यों का भी शासन करेगा मनुष्यों के भोग का भी शासन करेगा उसके अधीन ऐसा आगे तत् माने तस्माद है यार तस्मात कारण तत् शब्द का तस्मात ये बीणाया इमें वीणायाम गायेंदी जो लोग बीणा में गान करते हैं एकदम के गायंधी इसी पुरुष के गान करते हैं एक चाक्षुष पुरुष का ही काम करते हैं जो आदित्य मंडल से अभिन्न चाक्षुष पुरुष है इसी का गान करते हैं जो बीणा में शब्द जो काम करते हैं तस्मात के उस पुरुष के गान करते हैं ये उसके भजन करते हैं प्रणाम इसलिए क्या होता है टे वे लोग दान करने वाले लोग क्या करते हैं धन समय धानी हो जाते हैं धन एकत्रित करने वाले होते हैं उनके बाद धन आ जाता है धन समय में कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में बताते हैं धन समय छंदशी बनसन रक्षी मथाम यदि इन कर्मणी कर्म उपग्र रहने पर वैदिक शब्द हुआ धन समय इन प्रत्यय हुआ है दान शब्द उपद रख करके शन धातु से शनुदान धातु से इन प्रत्यय करके बना हुआ है शनि बना दिया शन धातु से शनि बनाया जस का रूपये शन आया छंदशी तो बन शन रक्षी मथाम इस रूप से इन प्रत्यय हुआ इन प्रत्यय हुआ तो शनि बन गया जस का रूपय शन सन आया शनि शनि शन आया ऐसा बता है धन समय माने धन एकत्रित हो जाता है इनके पास जो बीड़ा में गान करते हैं संगीत है तो वो धन वाले हो जाते हैं माने बीड़ा में जो गान करते हैं इसी पुरुष के गान करते हैं ऐसा अध्यात्म भजन इसी का होता है जो अध्यात्म भजन जो भी करते हैं इसी के जो ये पुरुष को सुना इसी का होता है ठीक है कहते हैं आदि का योगी को पुरुषवत आध्यात्मिक पुरुष निर्तिश है ऐश्वर्य सर्वनाथ चतर हई क्यम दूसरा एक दे रहे हैं दोनों का एकता ही है आदिदैविक और आध्यात्मिक पुरुष में आदित्य मंडल पुरुष और चाक्षुष पुरुष दोनों एक ही है क्यों आदिदैवी पुरुष और जैसे आदिदैविक पुरुष में जैसे ऐश्वर्य है शासन करने की सामर्थ्य है उसके ऊपर का लोग ऊपर का भोगों का शासन करता है ठीक इस प्रकार ये भी उस आदित्य मंडल के नीचे के लोगों का भोगों का शासन करता है ऐश्वर्य समान है है, शासन करता है पुरुष आदिदैविक आदिदैविक गया उसी प्रकार आध्यात्मिक भी जो अध्यात्म पुरुष है चाक्षुष पुरुष है उसमें भी निरुदेश्वर्य सातशय ऐश्वर्य में अतिशय ऐश्वर्य देखा सबका शासन करता है आदित्य मंडल के नीचे के लोगों का और लोक लोकवाषियों का शासन करता है निर्देश ऐश्वर्य तयोर ऐक्यम इसे भी चिंता करना जैसे वो निर्देश ऐश्वर्य वाला है ये भी निपेश ऐश्वर्य इसलिए मतलब एक ही है तो। आदित्य पुरुष और चाक्षुष पुरुष दोनों एक है सैसा कहा वही यहां जो आदित्य मंडल से अभिन्न पुरुष है स शब्द आदित्य मंडल और ऐसा से चाक्षुष पुरुष वही यहां ऐसा कहा स ऐसा ने कहा स चाक्षुष पुरुष जो चाक्षुष पुरुष है यह ये ये तस्मात आध्यात्मिकात् आत्मा ये जो आध्यात्मिक आत्मा से अरबांचो अरबाक का निश्चित होने वाले जो लोग हैं तेसाम से स्टेज उसका उसका शासन करता है मनुष्य संबंधी राम कामना और मनुष्य संबंधी जो की भोग है काम की कामा काम भोग के विषय उसके भी शासन करते है अभिनय तत्प तस्मात् राष्ट्र मंत्र में जो तत्व है तत्व तत ये इन्हें वीणायाम गायंती जो वीणा में काम करते हैं गायिका कौन लोग गायको काम करते हैं गायिका बीणायाम गायंती थे एक गायती इसी अध्यात्म पुरुष के काम करते हैं इसी के काम करते हैं जो आध्यात्मिक अध्या, भजन इसी के लिए होता है एक पुरुष सुनाते हैं यश्मात ईश्वरम कायंती जिससे किसका काम करते ईश्वर का काम करते हैं परमात्मा का काम करते हैं यश्मा ईश्वरम का आयंती तस्माते तो परमात्मा के भजन करने वाले कभी दरिद्र नहीं होता तस्मात्य धन समय इसलिए धनी हो जाते हैं धन लाभ होता धन धनलाभ से युक्त हो जाते हैं धनवानता धनवान होते हैं ऐसा धर्मात्मा होता है उसके पास स्वता तो तो आ जाता है तुलिसकृत रामायण ने कहा है जिमी सरिता सागर म जाए जद्यपिताई कामना समुद्र को कभी इच्छा नहीं होती कि तो तेरे पास पानी आ जाए नदी आ जाए इच्छा नहीं होती फिर भी नदी पहुंच जाती है अब स्वतः पहुंच जाती है जिमी सरिता सागर मह जाए नदियों का स्वभाव सागर में पहुंचने का है जाती है जद्यपिताई कामना नाहींद्यपि समुद्र को इच्छा नहीं है कि नदियां मेरे पास आ जाए फिर भी पहुंच जाती है ठीक इस प्रकार तिमी सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील अपचाई जाए ऐसा उसी प्रकार सुख संपत्ति जितने भी हैं धर्मशील व्यक्ति के प्रति स्वतः पहुंच जाती है उसके लिए जाना नहीं पड़ता स्वतः आ जाती है नदी के दृष्टांत देखकर कहा इसलिए कि जो बीड़ा में गान गाने और गाना गाने वाले लोग हैं वो परमात्मा का ही काम करते हैं तो इसलिए धन्य धनवान हो जाते हैं क्यों तो परमात्मा का दान करने वाले कभी दरिद्र नहीं होगा ये कहा है? ठीक से देखिए ठीक है कयुर्भेदाभावी है वाह। उन दोनों आदित्य मंडल पुरुष चाक्षूष पुरुष भेद नहीं है स्थान भेद होने पर भी व्यक्ति एक है वो तो उपासना के लिए भिन्न भिन्न स्थान को लेकर उपासना की गई व्यक्ति एक ही होती है होता है इसके लिए करते हैं और भी हेतु देते हैं तस्मात तत् तस्मात आप तत्काल तस्मात इसी कारण से ये जो बीणा में गान करते हैं ना जो लोग गाये जो तो ये क्या इसी पुरुष का ही काम करते हैं इसलिए धनी हो जाते हैं ऐसा कहा ठीक ने कहा ईश्वर से प्राप उक्त हेतु और गान विषय तो एक ईश्वर का ही गान होना है क्यों ईश्वरी सब कुछ है सर्वयोगित्वर कहा है सर्वस्मा सर्वयोगि इत्यादि कहा था इसलिए दान विषय कोई का योग्यता ईश्वर में ही है सबसे ऊपर है इसलिए उन्हीं का जान होता है तत्ता तो यदि का आदि मंत्र है अथद विद्वांसा गायती गाती ये अबुस्मात्चो लोकास्ताद विद्वांसा वोश गा सोमुन स ये अमुस्माचो लोकाशा थ अनंतर या एकद एवं विद्वान साम गाय जो एकत्व मान करके आदिदैविक और आध्यात्मिक रूप एक है आदित्य मंडल से पुरुष चाक्षु एक है करके जो विद्वान साम गाय ऐसे जो जानने वाला व्यक्ति एकत्व को समझता है ऐसे समझने वाला व्यक्ति शाम करता है उभौ स गाय की दोनों पुरुषों का काम करेगा वो आदित्य मंडल पुरुष चाक्षु पुरुष दोनों का काम करता है ये अब तो समझ करके काम करने वाला दोनों का काम करेगा तब तो और फल क्या होगा कहते हैं स वो पुरुष गान करने वाला नापु था अमुना एव उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष से अभिन्न होकर के अभस्त शब्द आदित्य मंडल के लिए कहा पुरुष के लिए अमुना एव उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष से अभेन्न होकर स ए स वही ये जो गान करने वाला है वो ये तो अमुषमान परांो लोका आदित्य मंडल से ऊपर के जो लोग हैं उनका लोकान उन लोगों को आपनौती सारा लोगों को प्राप्त कर देता है और देव का आस देवताओं के जो विषय है आदित्य मंडल के ऊपर के देवताओं के विषय उसको भी प्राप्त करता है याद होती है टीका नहीं कहते हैं थान भेदे का यथोक्त तो उपासना होता है फलोक्त अर्थम पात्र काम करो थी थानभेद उपासना थानभेद से एक ही पुरुष का उपासना करता है भिन्न भिन्न से करता जैसे हमारे घर में कोई बड़े व्यक्ति आ जाए हम पैर के भी पूजा करते हैं शेर के भी पूजा करते हैं स्थान वेद से पूजा करते हैं किंतु पूजा किसकी हुई एक ही व्यक्ति की है पैर में भी आज्ञा दि देते हैं हाथ में अर्घादि देते हैं पूजा करते हैं सम्मान करते हैं किंतु व्यक्ति तो एक ही होता है इसी प्रकार चाहे आदित्य मंडलस्त रूप से करे चाहे चाक्षुष से करे व्यक्ति एक ही है ये कहना चाहते एकीकरण करें थान भेदे न यथोक्त उपासनावत फलोक्त्यर्थम थान भेद से इस प्रकार की उपासना करने वाला मान आदित्य मंडल पुरुष के जो स्वरूप है इसका भी स्वरूप है गुण एक ही है नाम एक ही है इत्यादि उसना करने वाले का फलोत्यर्थ फल कथन के लिए पाचनिका काम करते तो भूमिका बनाते हैं है। पाचनिक माने भूमिका भूमिका करते हैं अथ इत्यादि कहा तो अथ यह एक विद्वान इस प्रकार जानने वाला एक ही स्वरूप है एक ही गुण है एक ही नाम है एक ही व्यक्ति है ऐसा जानने वाला विद्वान यथोत्तम तो देवम उद्गीतम विद्वान साम्राज्य जो उदित नाम देव है देवता उसको साम्रांत करता है विद्वान साम्रांत करता है उभौ स ये दोनों का ही काम करता है सामने और कुछ नहीं करता ये दोनों ही आज से पुरुष और चाक्षुष पुरुष का काम करता है चाक्षुषम आदित्यम जो उभ वाणी ये दोनों चाक्षुष पुरुष और दोनों का काम करता है तस्वीर एवं विधा फलम उचित है इस प्रकार को तो जानने वाला जो होगा उसका फल कहा जाता है क्या है फल सो अमुनाय इत्यादि उसी आदित्य के माध्यम से आदित्य स्वरूप का उपासना के माध्यम से ऊपर के लोगों का शासक बन जाएगा सो अमुना आदित्य आदित्य के माध्यम से सऐसा एक वही जो उपासना करने वाला व्यक्ति ये अनुस्वाद परंतो लोग हैं जितने आदित्य मंडल के ऊपर के लोग हैं जो काश ताश वो लोगों को आपनोती है लोगों को प्राप्त करता है माने का तो देवो देवोभूत आदित्य के अंतर्गत देव बन करके तो देवता से अभिन्न होकर के यम यथा यथा उपासना तथा ही भगवत तथा भगवती है तो तम तथा यथा यथाउ उपास्य तथा भगवती आदित्य आदित्य के अंतर्गत आदित्य मंडल के अंतर्गत देवता बन करके हाँ यह अर्थ है इसका आदित्य स्वरूप होकर के देव का और देवताओं को भोग का भी सब प्राप्त कर लेता है फल होगा ये बताया विकास साम एक संबंध अर्थात आगे कहा तद का वहा साम के साथ संबंध करना कहा तद एवं आगे विद्वान शाम गायक में शाम पद है यह तत्त तथ को ले जाके शाम के साथ अनुभव करना ये कहा एवं विद्वान इति है ये तथा विद्वान ऐसा जानने वाला क्या है ये यथोकम कह दिया यहाँ यथोकम देवम उद्गीतम जो यथोत है उसको उसकी उपासना करने वाला ये कहा विद्वान विद्वान अस्मात्ष्टात अथ शब्द संबंधित है अथ कहा होगा विद्वान के आगे होगा अथ यथोकम्द का विद्वान शब्द के आगे संबंध होगा ये बताया सो so, अमुना लोकांत कामांश आप आदित्य रूप से ही आदित्य मंडल के ऊपर का लोक और देवताओं का भोग प्राप्त करता है यदि संबंध कहा आपकी प्रकारम विद्रोनति किस प्रकार से प्राप्त करता है उसी की व्याख्या करते हैं सयेश इत्यादि कहा सयश ये चमुष्मात्ंचो लोकांत तांश आपनौती आदित्यार्गत देवोभूत आदित्य के भीतर आदित्य मंडल के भीतर जो देवता है वो स्वरूप करके प्राप्त करता है उपासना जिसकी की वो तद्रूप होकर के फल होता है एक अमुना इति उत्तम एवं अत्र व्यक्तिगृतम अमुना शब्दकर्ता आदित्यन उसी के स्पष्टीकरण किया है यार एक तो, आदित्यरा पहले कहा था उसी क्या अमुनाश होता है अमुनाय का ही अर्थ है आदित्यरा सो अमुनाय बने आदित्यरा दो बार भाषा में लिख दिया अमुना का था आदित्य बता दिया उसी क्या उपास्चे करता है छुट गया उपास्यवद उपासको निर्देशक उपास्य कहा देवता है और उपासक कहा मनुष्य है निर्देश ऐश्वर्य कैसे इसको मिलेगा वो तो उपास्य के पास ऐश्वर्य है उपासक को कैसे मिलेगा शंका है उपास्यवद जैसे उपास्य देवता है आदित्य पुरुष है तो उपासक भी, उपासक को भी कुतो व्यक्ति से इसको नृत्य से ऐश्वर्य कैसे मिलेगा इसमें थोड़ा बहुत मिलेगा वो वो ऐश्वर्य कैसे मिलेगा शंका आ गई नहीं और भी शंका नहीं दुर्यो निरंकुश ऐश्वर्य उत्तम दोनों का उपास्य में भी निरंकुश ऐश्वर्य और उपासक में भी ऐसा होना संभव नहीं शंका तो करके कहा अरे बाबा आदित्य आदित्या उपासक अपने रूप से प्राप्त नहीं करता वो तो देवता रूप होकर के प्राप्त करता है जिसकी उपासना कर रहा था तदरूप होकर <laughs> के प्राप्त ये करे बता अमुना एवं आदित्य उत्तम एवं अत्र व्यक्ति केमुना एवं आदित्य न था उसका अर्थ या अमुना का अर्थ आदित्य स्पष्टीकरण किया है जो अमुना अदस्त शब्द से कहा हुआ आदित्य पद से बोल दिया आगे मंत्र है अभीमंत्रो लोकानती मनुष्यम तस्थव्य उद्घाता कूया अथ अनद्मा चो लोका आपनोवती मनुष्य कामच तस्वित उदाहूया अथ अथ मैंने तथा उसी प्रकार जिस प्रकार आदित्य मंडलस्थ पुरुष से अभिन्न होकर के ऊपर के लोगों का और भोगों का शासन करता है उसी प्रकार या अथशब्द तथा के अर्थ में भी अथ है अर्थ आयेगा तथा उसी प्रकार अनेक अस्मता ये तस्माद अरबान तो लोग इस रूप से चाक्षुष पुरुष के रूप से अमुना का आधा दूर दिखा अनेन अने का इस चाक्षुष पुरुष के माध्यम से यह तस्माद अरबान तो लोका आदित्य मंडल से जो नीचे के लोग हैं लोका कहा उन लोगों का और उन लोगों को प्राप्त करता है चाक्षुष रूप से अभिनव करके और मनुष्य कामाश है मनुष्य में जो भूम्य विषय है उसको प्राप्त करता है तस्माद वो है एवं उर्गाता बुरा इसलिए क्या इस प्रकार की जो उदगाता होगा आदित्य मंडलस्थ पुरुष साक्षस पुरुष एक है करके उदगान करने वाला उदगाता यजमान से कहे मैं तुम्हें कौन से विषय को उदगान करूं क्या चाहते हो तुम मैंने वही फल मिलेगा तुमको हाँ बुढ़िया उदगाता ऐसा बोले क्या बोले यजमान से बोले क्या बोलना है अगले मंत्र से संबंधित है क्या बोलेगा वो यजमान से क्या बोले क्या बोलवाना चाहता है एवं भ हाँ, एवं विद उद्गाता द्रुआ्या इस प्रकार के उद्गाता उद्गान करने वाला यजमान से बोले क्या बोले आगे बोले तुम कौन से विषय का कर, उद्गान करो क्या चाहिए तुम्हें जो इस विषय का उद्गान करेगा वो विषय मिलेगा उसको यजमान वे बोलने मिले हैं अच्छा। दोनों एक साथ है आगे मंत्र है कमते कामम आगायानी ऐसा ही एवं काम आ काम काम सामगायति सामगायति कामम साम सामगायति सामगायति में कहा था तस्मा लुहा उदगाता ब्रिया इस प्रकार के उद्गाता यजमान से बोले क्या बोले कमते कामन आगा तुम्हारे लिए कौन से विषयों का आगहन करूं मैं आगा यानी लोट लगा रहे हो तुम उसे बचा आगा मैं कौन से विषयों का उदगान करू क्या चाहते हो तुम फल यजमान ये क्या कर रहा है तो उदगाता उदगान करते पूछता है तुम कौन सा विषय चाहिए तुमको वही विषय मिलेगा फल क्या आग रहे कमते काम काम कौन सा काम माने काम कामित काम विषय कौन सा विषय तुम्हें चाहिए उस विषय का मैं आगहन करूं कमते काम आगा यानी तुम्हारे लिए देने तुभ्यम तुम्हारे लिए कौन से विषयों का काम उद्गान करू ऐसा इति ऐसा ही एवं कामान काम आगने से ऐसा जो उद्गाता होगा आदित्य पुरुष चाक्षुष पुरुष एक है करके समझने वाला जो उद्गान करने वाला होगा समझने वाला उद्घाटा होगा तो ये सही वह काम आगाना से स्थित काम माने विषयों के आगाम करने में समर्थ होता है जैसा विषय जाएगा यमान को देने में समर्थ होगा और आगाम के द्वारा उद्गान के द्वारा विषय देने में समर्थ होगा समर्थ होता है कहा कौन होगा समर्थक ये विद्वान साम गायती साम इस प्रकार के जानने वाला विद्वान सामगाम करता है सामग्राम करता है कहा खंड समाप्ति के लिए दोबार बोल दिया भाष्य में कहते हैं अथ अनैव किसी चाक्षुषे रैव या अन्य चाक्षुषे रैव अमुना कहा था पहले वाला आदित्य मंडल मंडलस्थ पुरुष से अभिन्न होकर के ऊपर शासन करता है और चाक्षुष पुरुष से अभिन्न होकर के नीचे के लोगों का शासन करता है अनिल चाक्षुषेव यह कहा ये तस्मात अपांचल लोग आए आदित्य मंडल से नीचे के लोग हैं ताश आप उन लोगों को प्राप्त करता है मनुष्य काम आश्चर्य चाक्षुषो भूत करता चाक्षुष पुरुष बन करके मनुष्यों को भोगों के प्राप्त करता है उपासक चाक्षुष पुरुष से अभिन्न होकर के मनुष्य भोगों का माने विषय का प्राप्त करता है तस्माद इसलिए वो एवं यदि उदगाता प्रयास इस प्रकार को जानने वाला उदगाता हम है ना एवं एव होना चाहिए एक मात्रा है दो मात्रा है हाँ, तो हाँ दो होना चाहिए एवं ऊबंत उद्गाता भूयात इस प्रकार के जानने वाला उद्गाता ऐसा बोले यजमानम यजमान से ये बोले क्या बोले कम इष्टम तब कामम आगा तुम्हारे लिए क्या इष्ट विषय है इसका आगह कर वही मिलेगा मैं जिसको काम करूं वही मिलेगा ऐसा बोले ये सही अस्मात उदगाता ये जो उदगाता है काम काम आगान से उदगान न काम संपादन स्टे काम आगाम काम का जो आगान है विषयों का आगाम है उद्गान है न काम संपादन स्टे यही उद्गाता विषयों के अपने उद्गान उदगानी कर्म के द्वारा विषयों को आगाम करके संपादन करने में होता है यजमान के लिए विषय पहुंचाने में समर्थ होता है जिस विषय को यजमान इच्छा करेगा वो विषय देने में समर्थ होता है अपने आगान कर्म के द्वारा इतना इसके बारे में समर्थ समर्थ होता है कोशव कौन होगा इसे समर्थक क्या कहते हैं यह एवं विद्वान सामग्रायती सामुदायिक इस प्रकार जान करके शाम करता है शाम करता है उपासना समाप्त करता है द्विरोपति जो है यहाँ उपासना की समाप्ति के लिए उद्गीत उपासना चल रही थी वो समाप्ति हो गई आगे अन्य उपासना चली ऐसा बोलना चाहता हूँ ठीक है शुक्र अथा शब्द तथा पर्याय मंत्र में जो अथ अन्य तो अथा है भाषण में भी अथ दिया तथा का क्यों पहले एक दृष्टांत तो दे चुके आदित्य मंडल के द्वारा करना था अब अनंतर यह अथ शब्द तथा उसी प्रकार इस रूप से आदित्य मंडलस्थ पुरुष से अभिन्न होकर ऊपर के लोग का शासन करता है माने तथा उसी प्रकार चाक्षुष पुरुष होकर के नीचे के लोगों का कर शासन करता है यह अथ शब्द तथा पर्याय भाष्य मंत्र में जो अष्टम मंत्र भाष्य में जो अथ शब्द है उसका अर्थ तथा क्या अर्थ हैं क्यों दृष्टांत में तो मंडल हो गया तथा तथा चाक्षुषो भूतवा अनैनैव चाक्षुष में संबंध चाक्षुष करके माने मैंने अनैनैव चाक्षुष इस चाक्षुष पुरुष से अभिन्न होकर के इसके साथ संबंध करता है उक्त फल से याजमान दर्शक फल होगा उदगान करेगा उदगाता और फल किसको होगा यजमान का हो दिखाते हैं तस्माद इत्यादि कहा है तस्माद् वो एवं उद्घाता भूया ऐसा जानने वाला उदगाता बोले यजमान को बोले कम इष्टम थे तब काम आगा तुम्हारे इष्टकाम इष्ट काम कौन सा मैं उदगान करूसा प्रश्न कर सही कहा तत्शब ए सही अस्मा उद्गाता इत्यादि यही उद्गाता होता है काम काम आगान से उद्गान में काम संपादन इष्ट ये उद्गाता जो होता अपने काम आगान का विषयों का आगान का उदगान कर्म के द्वारा सम्पादन करने समर्थ होता है उद्गाता आरंभ आरम्भ सिद्धि उद्गाता के विशेषण लगाते हैं कोषौ प्रश्न आया कौन उद्गाता या एवं सामगा इस प्रकार विद्वान जो जानने वाला व्यक्ति सामग्राम करता है ये कहा उदगीते परस्य सम्पाद्य उपासना विभागे ने का उदगीत में परमात्मा को संपादन करके जो उपासना करना परमात्मा दृष्टि से उदगित उपासना बताई विवाह पूर्वक उपसार करते का दो बार कथन किया उदगा सामुगा सामुगा इसके लिए उपासना समाप्त दृष्टि माने रूप से उपासना समाप्त हो गई अब आगे अन्य उपासना चलनी चाहिए आगे कहते हैं ठीक है। आध्यात्मिक आदिदेवत स्थान भेदावच्छिन्न परमात्म दृष्टिया उद्गित उपासना उपासनम में अखिल पात्मा अपगम फल होता दो भेद से अध्यात्म भेद और अधिदेवत भेद आदित्य मंडल और चक्षु चक्षु दो भेद से अध्यात्म अधिदेवत स्थान भेद अवच्छिन्न परमात्मा दो स्थान में रहने वाला परमात्मा थान विशिष्ट परमाण् अध्यात्म में परमात्मा आदित्य मंडल में परमात्मा अध्यात्म अधिदेव स्थान भेद विशिष्ट दो थान में दो थान से विशिष्ट परमात्मा दृष्टिया उदगित उपासना परमात्मा दृष्टि से उदगित उपासना अखिल पाप अपलम उत्तम सारे पाप का नाश हो जाना ये फल बता दें सारा पाप का नाश हो जाएगा कोई पाप ने ऐसे उपासना कर ये फल बता दें संप्रति अब सम्प्रति माने अधुना अब स्थान वेदावच्छेदम हित थान वेद परोवरीयस्त गुण का परमात्म दृष्टिया उपासना और परोवरीय पर से भी पर श्रेष्ठ है सबसे श्रेष्ठ है ऐसे उपासना परोवर स्त गुण पर अस्त गुण दृष्ट पर परमेश्वर पर, पर से भी बरी विशेष ऐसा गुण गुण परमात्मा दृष्टि उद्घित उपासन परोवरिय प्राप्ति फल कम ऐसा दिखाना आय जमान आम न आ जाता परोवर स्तु हो जाएगा सबसे बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा ऐसा फल बताने के लिए आनीतवामलाय वेद ने ऐसा लाया ऐसी उपासना लाया इति प्रकार महा, प्रकरणतात्मा प्रकरण के तात्पता है कहते हैं हैं, अनेकदा उपाश्यद अक्षर जो परमात्मा है, अनेक रूप से उपास्य, है एक अनेक से उपाशयन प्रकारा प्रकारा उपासना पता वसी तो परवस्तु गुण फलम उपासना अनंतरम उपासना उपासनातरम परोवरीय गुण वाला फल गुण फल वाला परुण परुण उपासना बताना है श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ होगा जितने श्रेष्ठ हैं उनसे भी श्रेष्ठ उन परोवरीय ऐसे गुण फल होगा जिस उपासना में ऐसे उपासना अनंतरम भिन्न अन्य उपासना आनि नाय माने वेद ने ऐसे यहां पर लाया निनाय लिट लार है आसमानता निनाय आनिदान या लाया वेद ने ऐसी उपासना लाया यहाँ कहानी के रूप में चलेगा यहाँ तीन व्यक्ति थे उद्दीत में कुशल ऐसा आपस में विचार करने लगे करके कहानी के रूप में आएगा कहते हैं इतिहास सुखा अवबोध रहा एक कहानी के रूप में कहने से अनायास जानकारी हो जाती है कुछ कहानी बिना कहानी का का अनुभव भूल जाता है और कहानी के रूप में होगा तो कुछ समझ में आ जाता है इतिहास कहानी के रूप में जो कहा जाएगा वो सुखद पूर्वक ज्ञान के लिए यहाँ तक इसका है अवतरण भाष्य मचालय तभी विवक्षित फिर जो यहाँ परोवरी है तो गुण विशिष्ट उपासना करना है उदगित में वही विधान करो फिर कहानी क्यों या तीन व्यक्ति के नाम आएगा त्रयो है थे कुशला बभू इत्यादि आएगा ये तीन व्यक्ति का नाम क्यों देंगे यहाँ कहानी क्यों तड़ा इतिहास सुख अबोदा था सुख इतिहास किस है कहानी किसके लिए अनायास ज्ञान हो जाए श्रोता को इसके लिए होता है सुखपूर्व ज्ञान के लिए इतिहास हमारे पूर्व वृत्त पूर्व की बातों की इतिहास है इतिहा आशा ऐसा।, ऐसा ही था जो कहा जाता है वो नहीं हुआ नहीं घटना घटी रहता है इतिहा आशा तीन पद होते हैं इतिहा दो अव्य होते आशा ऐसा ही था जैसा कहा वैसा ही है ये नहीं कोई बनावटी बात नहीं है आज लिखित है पहले घंटा घटी है इतिहास आशा इतिहास ऐसा होता इतिहास इतिहास माना पूर्ववृत्तम इतिहास से बराबर ऐतिह ऐसा ही है कहने के लिए ऐतिहा कहा जाता है जो इतिहास को ही ऐतिहा शब्द से कहा जाता है आगे मंत्र है त्रयो त्रयो होदगी कुशला बबूबू इलाका तिलप शालाव्य चैकितायनोतालभ्य प्रवाहो जैली हेहोजुद्गी वैकुशलाव अंते कथा बदलाम कुसला तय उद्गी कुशला बभूबु शील कत्या चैकिताय नौतालभ्य प्रवाहो चलि देहोचू तयोह उद्गीते कुशला बहु किसी काल में किसी जमाने में भी, भी। उद्गीत में बहुत सारे कुशल हुए हैं ये तीन ही नहीं है किसी काल विशेष में अथवा किसी देश विशेष में तीन व्यक्ति किसी देश में ये तीन व्यक्ति कुशल थे अथवा किसी समय पर ये तीन व्यक्ति कुशल थे ये नहीं कि अभी तक तीन व्यक्ति ही कुशल हुए हो ऐसी बात में बहुत सारे हुए हैं किसी काल विशेष अथवा किसी देश विशेष की बात है किसी देश विशेष में ये तीन व्यक्ति कुशल थे या किसी काल विशेष में थे उदगित कुशला उदगत कुशल थे एक शीलक अपना नाम शीलक है उनका और शालावत्य शीलक का संतान है शालावत्य ना पड़ा है साल का संतान है शालावत्य ना पड़ा है ऐसा उनका नाम पड़ा है एक सलावत का संतान होने से सलावत कहा गया स्वतः अपना नाम शीला कर एक ऋषि दूसरी ऋषि का नाम होता है चिकितायन का पुत्र होने से चिकिताय चा, चा, ने कहा और का दल्भ का पुत्र होने से दाल्वे भी कहा ये दो व्यक्ति का संतान है धर्मार्थ पुत्र है धार्मिक पुत्र होता है किसी में पैदा हुआ किसी में गोद में गया जो का संतान होता है ऐसा संतान, चीकिता, चीकि, का संतान उसे है संतान कहा, और दल्व का संतान होल में कहा अथवा दल्व कोत्र का होगा का होगा ऐसा भी हो सकता है तीसरे भी विषय है प्रवाहन जैवनी जीवल का संतान होना चाहिए जैवनी कहा अपना नाम होगा प्रवाहन एक विषय इनमें से दो तो ब्राह्मण है जो शालावध्य और चैत्र पे ब्राह्मण है और प्रवाहन जो है वो क्षत्रिय है ऐसी स्थिति के हो होचूर इन्होंने आपस में कहा कि तीनों ऋषि मिलकर के मिल करके किसी स्थान में बैठ के कहा उदगीते भाई कुशलात्मा हम लोग उद्गीत विद्या में कुशल हैं तीनों कुशल हैं देखो इसमें हंता अब उदगीते कथा बदाव उद्गीत के विषय में बाढ़ कथा करें जल्प कथा नहीं विपन्नता कथा नहीं उसे तो दूर होना चाहिए जल्प कथा जल्प कथा अंतिम प्रकार की कथाएं होती है गुरु शिष्य भाव से जो प्रश्नोत्तर होकर के होगा गुरुजी के साथ शिष्य प्रश्न करता है और गुरुजी उत्तर देते हैं संतुष्टि भी मिलती है इस तरह से तो कथा चलती है इसको कहते हैं बाद कथा और परपक्ष का खंडन स्वपक्ष का मंडन के हिसाब से जो कथा चलती है जीतने की इच्छा से कथा चलती है उसको कहते हैं जल्प कथा अपना पक्ष को सित्त करने के लिए दूसरे पक्ष का खंडन करता रहेगा यह होगा परपक्ष खंडन स्वपक्ष मंडन ऐसी कथा जहां चलती हो उनको जल पकड़ा करता हैं बाद कथा और जल पकड़ा एक बीतरा कथा अपना पक्ष रहे या न रहे कोई मतलब नहीं क्यों दूसरे का कहा हमको अष्ट नहीं है उसको खंडन करना है बस किसी भी प्रकार से दूसरे का कहा हुआ नष्ट करना जैसे ओला जीतता है न, स्वयं दूसरे को नाश स्वयं को भी नाश होना पड़ता है किंतु खेती को नाश करके नाश हो जाता है बीतंडा कथा में अपना पक्ष क्यों मतलब ध्यान नहीं होता दूसरे ने जो बोला उसका काटना है उसमें अपना पक्ष भी चला जाए कोई पता नहीं किन्तु दूसरे पक्ष का खंडन करता है कोई उद्देश्य होता उसका वहां अपने पक्ष बचाना उद्देश्य नहीं होता दूसरे पक्ष का खंडन करना एक ही उसको कहते हैं कथा तीन प्रकार के कथा होती है शास्त्रार्थ तो तीन प्रकार के होते हैं इनमें से बाल कथा के लिए बोलते हैं हम तरगित कथा बदाम हम बाल कथा को करें विचार करें बाल कथा प्रश्नोत्तर रूप में गुरु शिष्य भाव से करें यह नहीं कि ये व्यक्ति कितने गहराई में है इसे परीक्षक भाव से नहीं जल्प कथा में परीक्षक भाव से प्रश्न होता है और बाल कथा में शिष्य भाव प्रश्न होता है गुरु भाव से उत्तर दिया जाता है बाद कथा सबसे कृष्ट कथा है है यही कहना चाहते हैं कि समय हो गया है। यह गानी पृष्ट का समयोगय ओमाशुस्ो सराो मनिष महिला